सहना, तेज नाठ सहन सहनों सहवीय तेजी नीतु मृदा आइए आप सभी का जो है योग दर्शन के साधन में स्वागत है हमारा जो सूत्र चल रहा था सरनाम साप संस्कार दुखे गुणवृत्तिया विरोधाचार या वृत्ति विरोधाचार दुखम एवं सर्वृत्ति का सभी विवेको विवेकी जन है जो भी विवेकी जन होते हैं योगी होते हैं उनके सभी सुख दुख ही रूप होते हैं परिणाम दुख के कारण ताप दुख के कारण संस्कार दुख के कारण और गुण वृत्ति विरोध के कारण तो आपको परिणाम दुख बता दिया था ये योगी लोग ही समझ पाते हैं सामान्य जन सब विचार ही नहीं करते समझते ही नहीं हर सुख में दुख है परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख तो ये परिणाम सुख भोगने की जब हमारी इच्छा होती है और जब हम सुख भोगते हैं परंतु परिणाम में ये क्या होता है जितना अधिक हम सुख भोगते हैं उसका परिणाम रिजल्ट ये निकलता है की इंद्रिय हमारा देह और अधिक कुशल हो जाता है और कृष्णा हमारी मिथ नहीं है हमारी इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती और इंद्रियों की तृप्ति न होना ही दुख है तो परिणाम दुख है ताप दुख जो है कि जिसको हमने पहले भोगा हुआ है या वो जो है फिर हमें जो है बिना भोगे अब बार बार जो सता रहा है क्योंकि बिना भोगे जो दुख दे वो जो है कभी ना कभी भोगा होगा तो उसको ताप करते हैं और संस्कार जो है वो संस्कार के कारण ही आगे कुछ स्मृति इत्यादि आती है कि मुझे ये करना है या ये हुआ तो उससे दुख दुख हो जा, दुखी हो दुखी जाता है अगर किसी और संस्कार दुख है। अब जो है गुण वृत्ति विरोध दुख है भी बता दिया की गुणवृत्ति में आपस तो में विरोध होने से वह भले ही सुख हो सातविक गुण के अधिकता का सुख हो उसमें भी तमुगुण रव है उसमें भी दुख है उसमें भी माने जो कितना भी शांत हो व्यक्ति शांत अवस्था में भी शांत में भी घोर और मूर मिला हुआ इसलिए वो भी दुख रूप है तो ये हम आपको बता दिए थे और उसके आगे जो है वो कह रहे तदस्य महतो दुख समुदायस्य से प्रभव बीजम अविद्या वो तत् महत दुख समुदायस्य से करेंगे तो तत्माने तो तत तो अस्ता दुख समुदाय ये जो महान दुख का समूह है इस समूह के उत्पत्ति का जो कारण है वह अविद्या है ये जो इतना बड़ा मध्य दुख परिणाम साप संस्कार और गोवृत्ति विरोध जो दुख है ये इस दुख का के कारण इस दुख के उत्पत्ति जो ये दुख जो उत्पन्न होता है इसका जो बीज है वो अविद्या है उसका कारण जो है वो अविद्या है आगे करे साम्यक दर्शनम अभाव हेतु और वो जो अविद्या है क्योंकि तो उस दुख समुदाय का दुख का कारण उत्पत्ति का कारण अविद्या है दुख जो उत्पन्न होता, होता है उसका कारण अविद्या है अविद्या के कारण दुख होता है और उस अविद्या जो अभाव जो है उस अभाव का जो हेतु है, है वो सम्यक दर्शनमन सम्यक दर्शन किसी भी पदार्थ का यथार्थ ज्ञान अर्थात विवेक ख्याति जिसको कहते हैं किसी भी वस्तु का जो यथार्थ ज्ञान ठीक तरीक तरीके से अलग अलग उसका बोध हो जाना उसको कहते हैं सम्यक दर्शन दर्शन मन ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान मन वह उस अविद्या के अभाव का हेतु क्रम जो कहे सत्यास्त अभाव हेतु सम्यक दर्शनम उस अविद्या के अभाव का जो कारण है हेतु है वह सम्यक दर्शन है विवेक है यथार्थ ज्ञान है आगे कह रहे हैं कृषि वेद व्यास जी की यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्युहम् जैसे चिकित्सा शास्त्र चतुर्व्यूह है चार विभाग वाले हैं। व्यूह कहते हैं विभाग को जैसे अनेक समुदायों का जैसे चक्र व्यूह जैसे महाभारत में चक्रव्यूह बनाया गया था तो अनेक सेनाओं का जो अनेक विभाग वाला जो समुदाय है उसका जो विभाग है उसको व्यूह कहते हैं व्यूहन रचना भी होता है तो चतुर्व्यूह हुआ ये चिकित्सा शा, चिकित्सा शास्त्र जो है चतुर्व्यू है चार विभागों वाले हैं जैसे यथा मान्य जैसे तो चिकित्सा शास्त्र जो है चार विभाग वाले क्या है तो रोगों एक चिकित्सा शास्त्र जो है उसका एक विभाग है रोग बीमारी व्याधि दूसरा है रोग हेतु उस बीमारी का कारण चिकित्सा शास्त्र भी बताता है चिकित्सा शास्त्र रोग क्या है बीमारी क्या है कौन कौन से बीमारी है होते हैं इसको बताता है और उस बीमारी का कारण क्या है अब एलोपैथी में कितना क्या है मुझे नहीं पता वो तो आप ही समझ सकते डॉक्टर साहब परन्तु आयुर्वेद में है सभी बीमारियों का कारण भी दिया है कि निदान हेतु क्या है तो दूसरा है कि रोग हेतु रोग का कारण और तीसरा है आरोग्यम चिकित्सा शास्त्र का जो उद्देश्य है वह है आरोग्य निरोगता कि व्यक्ति निरोगी हो जाए आरोग्यता आरोग्य निरोगता स्वस्थता और चौथा है भैिषज्यम औषधि तो चार विभाग वाला ये चतुर्वी हो गया चिकित्सा का चिकित्सा शास्त्र जैसे चार विभागों वाला है रोग रोग का हेतु आरोग्य और औषधि चार विभागों वाला है इसी तरीके से एवं इदम अपि शास्त्रम यह जो योग शास्त्र है इदम अपि शास्त्रम यह योग शास्त्र भी यह योग शास्त्र भी इदम अपनी शास्त्र यह भी शास्त्र माने यह शास्त्र भी यह भी शास्त्र यह योग शास्त्र भी चतुर्व्यूम एवं चार विभागों वाला ही है इनके भी चार विभाग है चिकित्सा शास्त्र की तरह ही तब था उदाहरण के लिए दे रहे हैं उदाहरण जैसे संसार एक विभाग हुआ इस ये एक विभाग ये योग बता तो रहे की संसार क्या है अर्थात संसार दुख संसार में व्यक्ति को दुख होता है तो एक है संसार दूसरा है संसार हेतु संसार का हेतु क्या है क्यों व्यक्ति संसार में आता है दुख में फंसता क्यों है संसार में आता दुख में फंसता है ना जी तो यहां पर जो है एक तो है संसार दूसरा है संसार का हेतु ये संसार का कारण क्या है तीसरा है मोक्ष और चौथा है मोक्षोपाय मोक्ष का उपाय क्या है ये चार विषय है की योग दर्शन का योग दर्शन का चार विषय है एक है संसार दूसरा है संसार का कारण तीसरा है मोक्ष और मोक्षा है मोक्ष का हेतु तो इसमें कह रहे हैं तत्र ये जो चार चीज है सत्र उनमें से दुख बहुला संसार संसार किसको कहते हैं संसार क्या है दुख बहुल है दुख की बहुलता है तो भाई दुख की बहुलता है तो यहाँ पर कोई व्यक्ति शंका कर सकता है कि आप ये जो कह रहे हैं ऋषि सत्यार्थ सत्याग्रका में लिखते हैं कि भाई प्रश्न की ये है कि संसार में सुख अधिक है कि दुख अधिक है तो उत्तर ये है कि सुख अधिक है दुख कम है यदि आपको याद होगा तो संसार में सुख अधिक है कि जी याद है नहीं नहीं कौनसी कौन से अध्याय में है ये शायद मुक्ति विषय में होगा या इसमें होगा अच्छा। वही तो और तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता अभी याद नहीं कि किस अध्याय में परिषद तो जी ने प्रश्न किया कि संसार में सुख अधिक है कि दुख अधिक है तो उत्तर दिया कि सुख अधिक है दुख कम है जबकि यहाँ पर महर्षि वेद जी कर रहे कि संसार में दुख अधिक है दुख तो दो ऋषियों का सिद्धांत आपस में टकरा रहा है दोनों में से कोई एक ही ठीक होगा या तो की बात मैं कह रहे होंगे, जितना विचार है जितना मुझे ध्यान में वो ही है उसमें तो यहाँ पर दुख बहुला है वहां पर सुख बहुला है ऐसा क्यों क्या इसमें कोई आपस में विरोध है तो नहीं आपस में विरोध नहीं है यहाँ पर जो संसार में दुख बहुल है ये जो कहा जा रहा है उसके लिए है जिसका उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है जो योगी हर चीज में परिणाम ताप संस्कार और गुण विरोध दुख को देखता है ऐसा जो साधक है उसके लिए संसार में दुख अधिक है परंतु जो विषय सुख लेना चाहता है दो प्रकार का सुख है ना जी वही मैं कहता हूँ एक विषय सुख है एक सुख है और एक मोक्ष सुख है एक अध्यात्म सुख है यहाँ पर दुख बहुला जो कहा गया है ये क्योंकि योग सुन तो अध्यात्म की बात करता है ना जी अध्यात्म की पुस्तक है ये आत्मा को कैसे प्राप्त किया जाए समाधि कैसे लगाई जाए इत्यादि की बात करता है तो जब व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए संसार बहुत ही दुख से युक्त हो जाता है दिखाई उसको दुख देता है तो परंतु जो सामान्य व्यक्ति है जो सांसारिक व्यक्ति है जो विषयों में सुख का आनंद ले रहा है विषयों में सुख विषयों वैश्विक सुख से संलिप्त है संश्लिष्ट है ऐसे व्यक्ति के लिए तो संसार में सुख ही अधिक है दुख कम है क्योंकि तो वह उसको आत्मा परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है और वह जो है संसार के साथ जुड़ा हुआ है वह संयमी भी कुछ व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए संसार सुख हो जाता है बहुत अधिक और कि वो जो है ठीक से खाएगा पिएगा सब कुछ करेगा लंबी आयु भी करेगा पर तो उसका उद्देश्य संसार के सुख को प्राप्त करना ही उसके आगे नहीं है इसलिए ऋषि दयानंद जी जो वहां पर कहा है जो प्रसंग है वो प्रसंग है क्योंकि प्रसंग से ही, से ही अर्थ का पता है। हां तो वहाँ जो है वो जो ऋषि दयानंद जी भगवान दयानंद जी जो बात कर रहे है वो संसार की दृष्टि से कह रहे हैं की संसार के जो लोग है वो जो संसार का कोई एक जो व्यक्ति योगी भी चीनी खाएगा तो उसको मीठा लगेगा उसको सुखी होती होगी और जो एक भोगी व्यक्ति है सांसारिक व्यक्ति उसको भी मिले तो ये होगा परंतु तो दोनों में अंतर है दोनों में अंतर ये है कि वह उसके अंदर परिणाम इत्यादि दुख को देखते हुए उससे राग से अनुबिध नहीं होता वेद से अनुबिध नहीं होता है राग द्वेद इत्यादि से अनविद्ध नहीं होता संस्कार से अनुविध नहीं होता उसके लिए वो प्रयास करता है उसको दूर करने का प्रयास करता है परन्तु सांसारिक व्यक्ति उसके संसार के पदार्थों को घो करके एक बार रसगुल्ला खाया आ आनंद आ गया ये तो इतना आनंद आया मैंने वो इतना अपने आप में सुखी हो रहा होता है और सुखी होकर उस राग से और अधिक राग से अनुविद्ध हो गया फिर भोगता है और अधिक राग से अनुबित हो जाता है और उसका कारण फिर जो है कृष्णा कभी मिटती नहीं है जब तक वह हमें नहीं मिल रहा है तो उस राग से अनुबित है तो हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं जब तक वह प्राप्त नहीं होता है तब तक मन से परेशान होते हैं मन में परेशानी होती है और हमारी इंद्रिया तृप्त नहीं हो पाती है और अधिक खाने का प्रयास करते हैं तो इस तरीके से सांसारिक व्यक्ति करता है और दुख ही दुख होता जाता है और उसको अनुभव नहीं होता और एक योगी जो व्यक्ति होता है जिसको है उसने पहले भोगा हुआ है, फिर देखा है किस तरीके से है अनुभव किया हुआ है, तो अब जो संसार के पदार्थों को भोगेगा वह कोशिश करता है सुख तो उसको भी मिलता है परंतु वह राग से अनुद्ध नहीं होता वह अपने आप को अगर रोक देता है रोकने का कोशिश करता है तो प्रयास करता है तो इस तरीके से तो जो योगी व्यक्ति है जिसको मोक्ष का उद्देश्य मोक्ष उद्देश्य जो आध्यात्मिक व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति के लिए संसार दुख बहुल है इसलिए करे तत्र उनमें से जो चार चीज है संसार संसार हेतु मोक्ष मोक्ष उपाय उसमें से संसार जो दुख बहुल है इसलिए संसार को दुख कहा गया है यहाँ पर दुख हो गया तो होते है तत्र संसार संसारो हेय ये जो हेय है ये त्याग के योग्य है दुख बहुल संसार त्याग के युग संसार को त्यागना चाहिए दुख को त्यागना चाहिए आगे दूसरा बताया ये दुख का संसार का हेतु क्या है दुख का हेतु क्या है के प्रधान पुरुषयो संयोग हेय हेतु ये जो प्रधान जो प्रकृति है प्रधान जो ये संसार है प्रधान प्रकृति या संसार दोनों को कह सकते हैं यहाँ पर ये जो संसार है ये जो प्रकृति है ये जो शरीर है इसका और पुरुष का जो संयोग है ये तो ये हुआ और हम जब इसके साथ संयुक्त हो गए अब हमारा इस संसार के साथ जो संयोग है हम जो जुड़ते हैं आसक्त जो होते हैं तो संयोग ये दुख का कारण है अर्थात हेय हेतु जो हेय है दुख बहुत जो संसार है ये जो हेय है इसका ये हेतु है और मोक्ष क्या है मोक्ष क्या है कुछ संयोगस्य से आत्यंत निवृत्ति बोल रहे की संयोग जो है प्रधान और पुरुष का जो संयोग है इस संयोग का मैंने पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाना संयोग का हट जाना निवृत्ति हो जाना छूट जाना दूर हो जाना अलग हो जाना मैंने पूर्ण रूप से आत्यंत की का सीधे कहेंगे निवृत्ति पुरुष और तो तब तो मृत्यु के समय पुरुष का शरीर से संयोग अमन तो हो जाती है परंतु तो पर निवृति नहीं होती है जी। तो फिर आगे जन्म लेना होता है इसलिए पर महर्षि वेदी दे रहे हैं कि संयोग से की निवृत्ति ही हानम संयोग की प्रधान और पुरुष का जो संयोग है उसकी जो आत्यंत पूर्ण रूप से जो निवृत्ति है यही हान है उस निवृत्ति हान देखो हेमे भी हे में जो धातु है वही धातु हान में भी है में भी जो, जो जो जो धातु है वही धातु हान में भी है वहां पर हे का त्याग हे बन हुआ सॉरी हाथ ओहाक तो, त्यागे त्याग अर्थ में वोहाक का हाथ बनता है संज्ञा हो जाती है और क की संज्ञा होती फिर लोप हो जाता है तसोपारी से अदर्शन लोप लोपा तो वहां पर हा बच जाता है वो जो हा है वो हा धातु से ही हेय बनता है हा और हा धातु से ही हन बनता है परंतु दोनों में प्रत्यय का भेद होने के कारण अर्थ बदल जाता है हेय में योग्य अर्थ में य प्रत्यय है अर्थ निकले हे एक अर्थ वाह छोड़ने योग्य क्या छोड़ने योग्य है जी दुख बहुत संसार और हान जो है वो भाव अर्थ में है हान आधा लिख करके हान कर देते है तो छोड़ना त्यागना यह अर्थ है तो किसको त्यागना संयोग का त्यागना अर्थात प्रधान और पुरुष का जो संयोग है उसको अत्यंत रूप से त्यागना ये निवृत्ति करना निवृत्ति अत्यंत रूप से निवृत्ति होना निवृत्ति करना आत्यंत की जो निवृत्ति है त्यागना ये हान है तो जब उसका संयोग जो है वो संयोग का आत्यंत की निवृत्ति जो हो जाएगी जो ये छूट जो जाएगा वही मोक्ष है उसमें फिर दुख होगा ही नहीं तो हान का हम का सकते हैं मोक्ष हान को कह सकते हैं सुख मोक्ष समान रूप से सुख भी सुख दुख नहीं होता और हानोपाया वो जो मोक्ष है वो जो संयोग की आतंक की निवृत्ति है उसका उपाय क्या है सम्यक दर्शनम यथार्थ ज्ञान विवेक ख्या जब तक किसी पर वैराग्य का मतलब होता है विवेक छाती होती है वैराग्य से तो वैराग्य का मतलब होता है कि ज्ञान की जो पराकाष्ठा है ज्ञान से या पराकाष्ठा सा वैराग्य सत वैराग्य तो ज्ञान की जो पराकाष्ठा है अंतिम सीमा उसके और अब ज्ञान होगा ही नहीं बस वो उसको कहते हैं वैराग्य जब वैराग्य हो गया सम्यक दर्शन हो गया विवेक ख्या हो गया वैराग्य होने के बाद सम्यक दर्शन होता है तो यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो ये जो है इसका उपाय जो है मुक्ष का जो उपाय है हान का जो उपाय है संयोग जो होता है हम संसार के साथ जो जुड़े हुए रहते हैं अविद्या के कारण उसका उपाय है सम्यक दर्शन यथार्थ ज्ञान हो जाए इससे ये हानि होना है तो ये को आगे साथ कर सकते था तो संयोग की निवृत्ति संयोग की आतंक की पूर्ण रूप से निवृत्ति पूर्ण रूप से छूट जाना संयोग का यह है हान ध्यान रखना कि ये, ये में जो धातु है हान में भी वही धातु है परंतु तो दोनों में अंतर क्या है एक भाव अर्थ में है योग्य अर्थ में इसलिए अर्थ बदल जाता है एक कार्त हो जाता है हन कार्थ हो जाता है सुख मोक्ष और हे का जो दुख बहुत संसार है तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हे या हे हे हेतु हान पाए। ये इस योग दर्शन ये जो चार विभाग वाला हे या हे हे हेतु हान पाए। समझ गए आगे मेरे ख्याल से हाजी आगे आएगा ये जितना मुझे ध्यान में है, आएगा तो यहाँ पर भी उन्होंने बता दिया है आगे, हाँ हाँ आगे बता नहीं मैं समझ गया वैसे तो वो तो वो हाँ जी तुम स्वरूपम उपाधेयम उपाध्यम वाला भविष्य महती तो हाथोहू हाथू कहते हैं छोड़ने वाले को हाथो मतलब क्या होता है जी त्यागने वाला तो संसार को त्यागने वाला जो है या संयोग जो है पुरुष और प्रकृति का जो संसार का जो संयोग है इसको जो त्यागने वाला वो कौन है आत्मा, आत्मा। बहुत सुंदर तो हाथु का मतलब हुआ आत्मा तो पत्र उनमें से हाथु जो है हाथु का जो स्वरूप है आत्म का क्या स्वरूप है इच्छा द्वेष, प्रयत्न सुख दुख ज्ञान शुद्ध अः अपरिणामी अप्रति संक्रमा अप्रति संक्रमण आत्मा काम यदि चिटी शक्ति के अप्रतिसंक्रमण दर्शित विषया शुद्धा अनंता इत्यादि ये चिटी शक्ति का स्वरूप है छोड़ने वाला जो है आत्मा उसका जो स्वरूप है न उपादेय हो सकता है ना हेय हो सकता है उसको न ग्रहण किया जा सकता है न उसको छोड़ा जा सकता है अन्य जो है उसको तो छोड़ा जा सकता है जो संयोग हुआ उस संयोग को छोड़ा जा सकता है संसार को छोड़ा जा सकता है दुख को छोड़ा जा सकता है परंतु छोड़ने वाला जो छोड़ने वाला है दुख इत्यादि को संयोग इत्यादि को उस छोड़ने वाला का जो स्वरूप है ना वह है ऐसा नहीं कि भाई इच्छा वेद प्रयत्न सुख दुख ज्ञान इत्यादि जो कुछ भी स्वरूप है आत्मा का शुद्ध इत्यादि जो कुछ भी स्वरूप है वो आत्मा ग्रहण करता है ऐसी बात नहीं है उपाधेय नहीं है उसके स्वरूप ग्रहण करने योग्य नहीं है उपाधेय नहीं है और हे भी नहीं है ऐसा नहीं उपादेय होगा तो हानि होगा हे होगा तो हानि होगा कैसे होगा बता रहे हैं? वो तो न उपादेय हो सकता है न हे हो सकता कैसे हाने तस् उच्छेद उच्छेद प्रसंग वो से हाने तस्य उच्छेद वाद प्रसंग हान होने पर पर छोड़ने पर यदि मान लीजिए आत्मा का जो स्वरूप है उस स्वरूप को जो छोड़ देगा वो जैसे वह दुख को छोड़ देता है योगी ऐसे ही जो आत्मा स्वयं के स्वरूप को छोड़ देगा या उसका स्वरूप छूट जाता है तो छोड़ने पर हाने स्वरूप छोड़ने पर उसके उच्छेदवाद का प्रसंग हो जाएगा उस हाथों जो आत्मा है उसका उच्छेद नावाद का प्रसंग हो जाएगा उच्छेद मतलब नष्ट हो गया इससे भी क्या पता चलता है देख लीजिए आत्मा का जो स्वरूप है वो अपने आप को छोड़ नहीं सकता अर्थात आत्मा परमात्मा भी नहीं बन सकता समझ गया जी आत्मा का जो अपना स्वरूप स्वरूप है यदि वो छोड़ देता तो उच्छेद हो जाएगा ये हो जाएगा वाद मैं कहने वाला उच्छेद की आत्मा नष्ट हो जाता है आत्मा का उच्छेद हो जाता है तो इस वाद उच्छेदवाद की प्रकृति होगी प्राप्ति होगी हाँ और उपादाने क्या हेतुवाद है और भाई उपादान यदि करोगे उस आत्मा के स्वरूप का भी ग्रहण किया जाता है कि आत्मा का ये स्वरूप ऐसे आ गया इससे आया है तो यह होगा कि तो उसका हेतु क्या है कहीं से न कहीं कहीं से तो आया तो उसका हेतु क्या है तो हेतुवाद का प्रसंग होगा तो आत्मा में न हेतुवाद होता है न उच्छेद होता है इसलिए आत्मा के स्वरूप का ना उपादे हो सकता है नी प्रत्याख्यादी ए तक सम्यक दर्शनम और दोनों का जब प्रत्याख्यान हो गया खंडन हो गया हान मन उपाधेय और हेय दोनों का प्रत्याख्यान हो जाने पर खंडन हो जाने पर दोनों खंडित हो जाने पर शाश्वतवाद, बाद शाश्वत है न वहां से कहीं से आत्मा का जो स्वरूप है वह स्वरूप न कहीं से आता है न वह स्वरूप जाता है न वह उपादेय है और वह वो हेय है इसलिए शाश्वत है क्या है ये आत्मा का स्वरूप इच्छा देश प्रश्न सुख दुख ज्ञान है जो आत्मा का स्वरूप जो है अपरिणामी है आत्मा का जो स्वरूप जो है अप्रति संक्रम है आत्मा का जो स्वरूप जो दर्शित विषय है आत्मा का जो स्वरूप जो है शुद्ध है आत्मा का जो स्वरूप जो अनंत है अविनाशी है ये जो आत्मा का स्वरूप है ये शाश्वत है न उपाधे है न हे है इति इतक संग्रह होता है हेलो हेलो हेलो Hello Hello